वचन तब अर्जुन बोले हे अच्युत आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है अब मैं संशय रहित तो होकर स्थित हूँ अतः आपके आज्ञा का पालन करूंगा जब तक मोह है तब तक जीव को बहुत बहुत करना पड़ता है मोह सकल व्यान कर मोला तांते ने कहा शरीर में होने से जगत के पदार्थों में आ सकती होती है और सूक्ष्म शरीर में मोह होने से विचारों में आ सकती होती और यही विचारों की आसक्ति पैदा है, है। मत पंत है। की और सूक्ष्म शरीर में जो मोह है वो, मो वो पंथ संप्रदाय पार्टी की पैदाश करता है और ये मोह तब तक, तक रहता है जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ वो परमात्मा के स्वभाव को न जानने के कारण न जानना यह अज्ञान है अज्ञान से फिर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में आसक्ति हो जाती हर पे की की के के है अज्ञान हटते ही सूक्ष्म शरीर की विचारों की मान्यता और स्थूल शरीर के पदार्थों की आसक्ति हट जाती है दुख युद्ध बाधा पड़ने से पदार्थों का वियोग तो होता है लेकिन मोह नष्ट नहीं होता है अपने विचारों का खंडन होने से अपने विचार फैलते नहीं है लेकिन फिर भी विचारों की ममता नहीं जाती लेकिन ज्ञान जब होता है तो मोह ममता दूर होती है और ये ज्ञान अति सरल भी है क्योंकि अपना आपा है निकट है पहले वो है बाद में सूक्ष्म शरीर बाद में कारण शरीर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर आदि है फिर भी ये ज्ञान कि ऐसी कुछ अद्भुत महिमा है कि निकट जो परमात्मा है निकट जो सब दुखों का छेड़ा है वो दूर भाष रहा है और जो दूर की वस्तु है वो अपनी भाष रही है ये सब मोह का प्रसाद है सब मोह का पसारा है इस मोह को निवृत्त करने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे दे में मो था मैं क्षत्रि हूँ सिद्धांत में, तो में मो था मेरा ये कर्तव्य है ये नहीं कर्तव्य है लेकिन जब आत्मज्ञान हुआ आत्म ज्ञान का प्रसाद का प्राप्त हुआ कारण शरीर बाधित हुआ तो मोह नष्ट हो गया अर्जुन करता है स्मृति लब आपके उपदेश रूपी प्रसाद से मुझे स्मृति हुई कि मैं अजन्मा हूँ मैं असंग हूँ मैं निरामय हूँ निराकार हूँ चैतन्य हूँ आकर्ता हूँ अभोक्ता हूँ शाश्वत हूँ हु, शांत हूँ अजन्मा हूँ अलेप हूँ अब मुझे स्मृति हुई ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती लेकिन ईश्वर और हमारे बीच जो अविद्या है उसने हमको ईश्वरी स्वभाव से विस्मृत कर दिया बस दिल तस्वीरें हैं यार जब की गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली दुख की मार लिया वो आनंद का खजाना पान लिया नष्टो मोह स्मृति लब्धवा ईश्वर लब्धवा नहीं कर रहे केवल स्मृति आ गई अपने स्वरूप की जो दिन दिनहीन होकर गर्भों की यात्रा कर रहे थे दर दर की ठोकरे खा रहे थे ना समझी के कारण वो ना समझी दूर होते ही मैंने अपने आप को पाया कि मैं कितना विशाल हूँ मैं कितना महान हूँ मैं कितना अजर हूँ मैं कितना अमर हूँ ये स्मृति उपासना करते करते ज्ञान में प्रवेश हो तब आए धर्म का अनुष्ठान करते करते बुद्धि अंत कर्ण शुद्ध और फिर कोई तत्व ज्ञानी मिले तब आ जाए अथवा सीधे कोई श्री कृष्ण जैसे दयालु मिल जाए देश दे दे और अर्जुन का मोह नष्ट हो जाए स्मृति आ जाए संभव है ऐसे भी करके जग जाना चाहिए कोई बोला क्यारे ऊँग उड़े तो ही बराबर छो अलावी ने ऊंघ उड़ाड़े तो ही बराबर छ मच्छर करे ऊंघ उड़े तोय बराबर अने क्या, आवाज कोई ना आवे तो ऊँग उड़े तो बराबर तो उड़ी ए न थी उड़ी ए थी। का महत्व पाधि वैश्य नींद कैसे खोली समाधि वैश्य को धन धान्य कुटुंब में बहुत आसक्ति थी मोह हो गया था और जिन जिन चीजों में मोह होता है देर सबेर वही कुटुम वही चीजें जीव को धोखा देती है रुलाती है कुटुम्ब में मोह हुआ जिस पुत्र में मोह हुआ उससे कभी न कभी धोखा मिलता है जिस परिवार में मोह होता है धोखा मिलता है लेकिन ये अविद्या का ऐसा प्रभाव है कि जहाँ से धोखा मिलता है वहाँ से थोड़ा तो उग जाता है लेकिन फिर उधर उधर घूमता है समाधि वैश्व धन के लालच से पुत्रों ने और पत्नी ने घर बाहर कर दिया धकेल दिया निकाल दिया तो बटकता बटकता जंगलों में बनों में अरण्यों में घूमता ऋषि के आश्रम में पहुंचा ऋषि का आश्रम देखकर उसके चित्त में थोड़ी शांति हुई शिस्त बद साधक साधन भजन में लगे हुए बेपरवाह जीवन जीने वाले आत्म शांति के किनारे पहुंचे हुए साधकों को देखकर समाधि के मन में हुआ कि इस आश्रम में कुछ दिन रहे तो मेरे चित्त की तपन मिट जाए इंसान की गहरी मांग है तपन कोई नहीं चाहता अशांति कोई नहीं चाहता दुख कोई नहीं चाहता लेकिन मजे की बात है कि कमजोरी भी है कि जहाँ से तपन पैदा होती है जहाँ अशांति पैदा होती है, उन्ही विषयों से सुख चाहता है जय श्री जहाँ से तपन पैदा होती अशांति पैदा होती वहीं से सुख जाता है ये क्योंकि मोह की महिमा है और ये लोग जब तक ज्ञान के द्वारा निवृत्त नहीं होता है तब तक आदमी कंधे बदलता है बोझा सिर का कंधे पे रख दिया दूसरे एक कंधे का दूसरे कंधे पे रख दिया लेकिन बोझे बदलते बदलते जीवन बदलता है मौत बदलता है लेकिन अपनी समझ बदल दे तो बेरा पार हो जाए जीवन बदल तो बोरा महाराज कोई सौभाग्य था कोई ईश्वर की कृपा रही होगी उन्हीं दिनों में सुरग राजा भी ऐसे ही अपमानित होता हुआ मुनि के आश्रम में पहुंचा समाधि वेश और सुरग राजा ऋषि के आश्रम में रहे दोनों एक प्रकार के दुख से ही पीड़ित थे सुरग राजा का भी अपमान हुआ था कुटंबियों ने धोखा दिया रिश्ते नातेदार गर्दी के अधिकारी बनने के लिए सुरख को भी धकेल दिया बनवास उनसे पीड़ित होकर उनके कपटी व्यवहार ऐसी उद्विघ्न होकर शिकार के बहाने से राज्य से भाग निकला उसे पता चल गया इनका षडयंत्र है शायद मुझे स्लो पॉइजन दे दे शायद जहर दे दे चाहे गला दबा दे राज्य की लालच ऐसी समाधि वैश्य और सुरग राजा ऋषि के आश्रम में रहने लगे ऋषि के आश्रम में रहने लगे ऋषि आत्मज्ञानी थे शिष्य सेवाभावी थे लेकिन इनको भोग वासना से धोखा मिलने के कारण ऋषि के आश्रम में रहे मोह नष्ट नहीं हुआ है आश्रम में तो रहे हैं लेकिन ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं रहे मोह नष्ट करने के लिए नहीं रहे लेकिन संसार से ताप मिला है वो ताप के मेघा ऋषि चरणों में विनंती कर बापजी अमार चित्त आसार स्वार्थ नो भरेलो मरी तो जी तो तो ना छोड़ी तो जी बदायु लगे लैर थी जीव एव जिला मुंडोज करे बापजी एवं ऋषि उनके अंतःकरण की ईमानदारी पर बहुत खुश हुए और मेघा ऋषि ने कहा इसी का नाम माया है अघटना पटयसी यशा माया ये ईश्वर की आवरण और विक्षेप शक्ति है चाहे सौ सौ जूता खाए और तमाशा घुस के देखेंगे और तमाशा यही है कि जूते खा रहे भले सौ सौ जूता खाए लेकिन तमाशा घुस के देखेंगे और ये एक जूते खा रहे बस से धका मुखी महाम थे बगे हुई होस बहु मजा आई बहु मजाई आई मजाई मजा आई अंत में देखो तो जो मजा लेने वाले अंतिम जीवन की घड़ियों में देखो तो रोते हैं कि संसार कोई नहा, कोई नहा, कोई न न न हा हा हा गया दादो परदादो बाप हमें जवाना अमे जावाबजी बदाय चित्त भगवान माते प्रीति जागती नहीं संसार मे वैराग्य आत नहीं सुन हश्वर है उसकी नश्वरता सुनते हैं जो शाश्वत है उसकी शाश्वतता सुनते हैं शाश्वत परमात्मा की प्रीति नहीं जगती है और नश्वर जगत का मोह नहीं छूटता है बाप जी कृपा करके बताओ कि ये क्यों? मेघा ऋषि ने कहा कि इसको सनातन धर्म के ऋषियों ने माया कहा है और ईसाई धर्म ने इसको मैं आपको कहता हूँ ईसाई धर्म ने इसको ईश्वर और शैतान कहा ईश्वर सत्य है लेकिन शैतानी विचार जो है ईश्वर से दूर ले जाते हैं तो ईश्वर से दूर ले जाने वाले जो शैतानी विचार हैं उससे बचाने के लिए अथवा माया अपना सात्विक माया दो तो प्रकार की होती है एक तो संसार में ग्रसने वाली अविद्या और दूसरी संसार से बाहर निकालने वाली ब्रह्म विद्या अगर ब्रह्म विद्या की अर्चना आराधना उपासना की जाए तो ब्रह्म विद्या से बुद्धि का विकास होगा और ये असुर आशुर मरेंगे आसुरी भाव मरेंगे आसुरी भाव जो जो मरते जाएंगे त्यू त्यू मोह और आसक्ति हटती जाएगी और दैवी स्वभाव जितना बढ़ता जाएगा उतना परम देव को जानने की योग्यता बढ़ती जाएगी इस संदर्भ में मेघा ऋषि ने उस महामाया की आराधना करने के लिए उपदेश प्रारम्भ किया और वही उपदेश दुर्गा सप्त के रूप में प्रकट हुआ और उपासना शुरू हो गयी सनातन धर्म के उस प्रोपर ब्रह्मा निर्गुण निराकार ईश्वर को पाने के लिए अनेक प्रकार की उपासनाएं चलती है उपासना मान उस तत्व के निकट आने के साथ उसमें जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का तत्व तो विचार नहीं कर सकते है वैसे लोग शिव जी का साकार का ध्यान करते हैं भजन करते अर्चन पूजन करते उन्हें शैव कहा जाता है शैव उपासक दूसरे वे देखे जाते हैं जो भगवान विष्णु की आराधना अर्चना उपासना करते है उन्हें वैष्णव कहा जाता है तीसरे बंगाल के तरफ कलकत्ता के तरफ अधिक प्रमाण में और और देशों में और जगह पर कम प्रमाण में उपासक देखे जाते हैं उन्हें शक्त, शाक्त कहा जाता है जो शक्ति के उपासक है तो ये शक्ति उपासक लोगों को पता है कि दुर्गा सप्त मुख्य ग्रंथ माना जाता है और इसमें महामाया ब्रह्म विद्या की महिमा है और नवरात्रि में तीन विभाग है पहले तीन दिन तमस को जीतने की आराधना है दूसरे तीन दिन रजस को जीतने की आराधना है तीसरे तीन दिन सत्व को जीतने की आराधना है और आखिरी जो दशहरा है वो ये सात्विक राजनो गुणों को महिषासुर को शुम्भ शुंब को आदि को मारकर मां माना ब्रह्म विद्या जीव को इस माया जाल ऐसी पार करके इन आसुरी वृत्तियों से महिषासुर जैसी वृत्तियों से आसक्ति रूपी वृत्तियों से बचाकर जीव को ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित कर देती है उसी दिन जीव का विजय होता है उसी का नाम विजया है जीव ब्रह्म हो जाता हजारों जन्मों से लाखों जन्मों से हजारों जुगो से जीव माया के इन असुरों के फंदे में पड़ा था और उसने ब्रह्म विद्या की अर्चना उपासना की और जीव विजेता हुआ विजेता होने के लिए थोड़ा बल चाहिए और बल बढ़ाने के लिए थोड़ी उपासना चाहिए उपासना में संयम चाहिए इसलिए इन औरतों के दिन में उपवास का महत्व है जागरण का महत्व है गरबा का महत्व है कीर्तन का महत्व है मौन का महत्व है जगत में बिना शक्ति के कोई काम सफल नहीं होता चाहे आपका अच्छा सिद्धांत हो अच्छे विचारों, सुहावने विचारों, सुंदर विचार हो लेकिन आप शक्तिन हो हैं तो आपके विचारों का कोई मूल्य नहीं अच्छे विचार इसलिए प्रचलित हो जाते ऐसी बात नहीं है अच्छा सिद्धांत इसलिए उसमान्य हो जाता ऐसी बात नहीं सिद्धांत चाहे कैसा भी हो उसके पीछे शक्ति जितनी पावरफुल है उतना वो सर्वमान्य होने लगता है जय जय ऐसा नहीं कि कोई अच्छा आदमी है इसलिए वो चुनाव में जीत गया है जय जय या बुरा आदमी उस चुनाव में जीत गया है बुरे चुन गए तो अच्छा आदमी कोई सीट पे नहीं पहुंचता और अच्छे ही चुने जाते तो बुरा आदमी कोई नहीं पहुंचता न अच्छा जीतता है न बुरा जीतता जिसके पीछे उस विषय की शक्ति ज्यादा फोर्स करती है वही जीतता है और वकीलों को पता है ईमानदार असील जीतता है या बेमान अशिल जीतता है न ईमानदार असल जीतता है न बेईमान असल जीतता है हकीकत में जिस वकील का तक जोरदार है वो असल जीतता जयराम ऐसे ही जीवन में अपने विचारों को या अपने सिद्धांतों को प्रतिष्ठित करने के लिए भी जीवन में शक्ति चाहिए और अपने तत्वों को पाने के लिए भी मन में शक्ति चाहिए दृढ़ निश्चय चाहिए तो शक्ति की उपासना सनातन धर्म के साधकों को नितान्त आवश्यक है भगवान रामचंद्र जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम ने पद पद पर लोगो के जीवन में कैसी कैसी जरूरत आती और कैसी कैसी आराधना उपासना करनी चाहिए उसका प्रतिनिधित्व किया है शत्रुबन रामेश्वर की स्थापना रामचंद्र जी ने किस शिव की उपासना करने के लिए और युद्ध के पहले नौ दिन चंदी पाठ और चंदी की उपासना करने के बाद विजयादशमी को रामचंद्र जी ने यह किया भगवान कृष्ण ने सूर्य की उपासना की तो इन अवतारों ने हमें बताया कि आपके जीवन में शक्ति अगर पाना चाहते हो तो उपासना को अपने जीवन का कुछ थोड़ा अंग बनाना चाहिए। और बिना उपासना के बुद्धि का विकास भी नहीं होता है भगवान रामचंद्र जी जब अयोध्या लौटे थे तो वानर सेना की मेहनत का बदला कुछ न कुछ उनको कुछ प्रमोशन देने के लिए कुछ उनका सेवा का बदला देने के लिए राम जी के मन में उत्कंठा होती थी क्या करें इनको कुछ क्या दिया जाए है वानर कोई भी आप तो इनको पा रहेंगे टिकेगा नहीं भगवान रामचंद्र जी ने विचार किया कि इन वानरों को सुंदर फर्स्ट क्लास एक भोजन समारंभ दे दिया जी को बोला कि आप सेना ने तो, जी के दे। तो धन्यवाद दे ने रवाना करो छुटा एक जंगल में करे, करे। इस बात को स्वीकार नहीं आग्रह था हनुमान जी कुछ भी करो आयोजन करो फर्स्ट क्लास और इनको भर पेट पंगत बना के फर्स्ट क्लास भोजन वनगी पी हम के आ गया, स्वामी के आ गया तो सेवक कैसे काल सके जो आ आज्ञा करके हनुमान जी तो चले गए दिन नक्की हुए वानरों को हुक्म किया हनुमान जी की देखरेख में वहा तो व्यंजन बन रहे कंद की तैयारियां हो रही फल फ्रूट सवारे जा रहे हैं, शीरा पूरी भी बनाया है महाराज उसके आ रहे यहाँ वानर सेना को बैठा दिया लाइन में पथराव रख दिए गए हाँ वहा कर दिया गया जब तक पतरा में सब सबिया पेश आए नहीं और आवे नहीं तब तक कोई को पतरा नहीं कोई इधर उधर जाना नहीं हटना नहीं देखना नहीं अब वानर सेना जो चंचल स्वभाव हटना नहीं देखना नहीं सुगना नहीं छूना नहीं आदेश उनके लिए तो कड़ी सजा है कड़ी उपासना हो गयी महाराज दो तो। मारे तब तक, तक, तक, तक तो फिर जो घूमे तो वो पतराला सुनती कभी तो खजवा कभी दूसरे का दो तीसरे का देख बैठे वाले का क्या दोस्तों रामचंद्र जी का सिंहसन रामचंद्र जी गालों में मुस्कुरा रहे हनुमान जी की इज्जत का सवाल है कि अपनी पार्टी के लोग अगर मैंने सबू को पहले कहा था आप न करा हनुमान जी फिर से आदेश दे रहे हैं कि जब तक भान गया दूसरे देखे, देखे, तो को भी उठा के नहीं कोई नही सूंगे दुख नीचे करके करते करते महाराज चंदमूल पीरसाये आम पीरसा हाँ वो आने को है में पानी आ गया अब हनुमान जी का तो बड़ा प्रभाव है कड़ा पैरा है हनुमान जी की धाक सब पर थी भी न जाए चुप रहा भी न जाये अब कैद में फंस गए सब लोग उठ भी नहीं सकते चक भी नहीं सकते हिल भी नहीं सकते इनके लिए महा उपासना हो गई तो जितना चंचल आदमी होता है उतना स्थिर होना उसके लिए कठिन है उतनी उसकी उपासना हो गई हाँ जब आम पीसते गए तो एक बंदर ने क्या करा अपने नीचे के दोनों हाथ चार पैर होते या चार हाथ पैर जो पैरों के बल से वो आम चुरा लिया पतरारे में से आम चुरा लिया बोला आप तो हनुमान जी तो देखेंगे नहीं कोई देखता तो नहीं है अब मैं हाथ में तो लिया नहीं कोई अडवानू न कोई उपहारवानु नहीं तो मैं अडा भी नहीं उपहारा भी नहीं मैंने तो पैरों से खिंचताया खिसका दिया पैरों से खिसका दिया बोले ये तो अपना हो गया ये तो अपना हो गया अरे बहुत गई वह थोड़ी रही व्याकुल मत मत हो धीरज सबका मित्र है करी कमाई मत खो लेकिन वो बंदर समझे कैसे बेचारा महाराज पैरों में आम छुपा लिया छुपा तो लिया लेकिन वहाँ भी चुप कैसे रहे और चुप रहे तो बंदर कैसे महाराज ओ पैरों के बल से आम थोड़ा इधर उधर करके बोले यहाँ से दबा के रस खाऊंगा पूरा मुंह में आ जाएगा हाथ तो लगाऊंगा नहीं तो हाथ से पकड़ के रखे पैरों के बाल पे आम को दबाया आम मुंह में तो क्यों आया इस के। इस नाक में लग के। ने मतंग पे लगा उसने उस मारा जम उसने जम मारा तो तीसरा बंदा मारा पंकजा गई दुमा दमी कोई उसके कोई पदार्थ ले भागा कोई कोई पदार्थ ले गया हनुमान जी के सावधान लेकिन अब एक दो पांच पच्चीसों को तो ऑर्डर और चुप रहे कोई न्यायालय तो था नहीं बांदर सेना थी जो पैरों के बल से जो छुपाया अहम था इससे करके छुपा लिया अब फिर यूं करके यून जरा दमाया उसने सोचा की यूँ आएगा लेकिन गया जो अब गया वो सामने की सेना। सामने की पंगत में और पंगत वाला हिला वो हिला तो वो हिला एक दूसरे को देख फिर कोई कंट्रोल रहा नहीं सब्रमण हो गया जो व्यंजन थे वो सिरा पूरी है वो सब व्यंजन जो जिसके हाथ लगा लेकिन हनुमान जी आके बेचारे सिर झुका के प्रभु मैं तो कहता था कि इनको जाने तो। इनको तो छूटा चबाया रहने दो तो इनको तो मन में कंद मोल रहो पर नाचने कूदने दो इनको ऐसा आनंद करने दो महाराज अब क्या करे भगवान ने कहा था अच्छा, इन सब आदेश दे दो आप सब स्वतंत्र हैं ऐसा आदेश देके प्रभु कनक भवन के तरफ गए और हनुमान जी बेचारे अपनी पार्टी का ख्याल करते करते चिंतित हुए अभी भी अयोध्या में आप जाएंगे ना तो हनुमान जी की पार्टी के लोग मिलेंगे जरूर और वहां जी वही करेंगे जो राम जी की हाजरी में करे थे वही करेंगे अभी तो इस प्रकार के अति चंचल मन के लोग जो होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए या उनको व्यंजन जिमाने का प्लान बनाने के लिए राम जी जैसे आप उदार भी हो जाएंगे तो भी वो व्यंजन जब तक पूरे पुरुष है उसके पहले कुछ न कुछ हो जाएगा। तो अब व्यंजन क्या है व्यंजन है आत्मरस व्यंजन व्यंजन है ब्रह्म राम जी का प्रसाद लेकिन राम जी का प्रसाद पाने के लिए उन मानव सेना को धीरे तो चाहिए धीराज लिये तो राम जी का प्रसाद भी फीतर भीतर हो गया ऐसे ही अपने मन को धीरज और संयम लाने के लिए दुर्गा सप्तर नवता का उपयोग करके आदमी उपवास और संयम करके राम जी के प्रसाद को पटाने की योग्यता लाए इसी का नाम है ये शक्ति उपासना शाक्त लोग ऐसी उपासना करते कि अपने जीवन में कुछ धैर्य आए अपने जीवन में प्रतिदिन भोजन करते हैं प्रतिदिन पानी पीते है प्रतिदिन जो व्यवहार करते हैं बीड़ी पीते हैं या व्यसन करते हैं इन नौ दिनों में व्यसनों की जो चंचलता है इन भोजनों की जो आदत है इन व्यंजनों की जो आदत है इन आदतों से अपने को कंट्रोल करके जिस समय जैसा घटना घटनी चाहिए जैसा उचित होना चाहिए ऐसे शिस्त में मन रह सके तो ये राम जी के प्रसाद को पा सकेंगे दुर्गा शप्र का, का उद्देश्य ये है कीर्तन करते करते झूमते झामते उपवास रखा कीर्तन किया जप किया अनुष्ठान किया मन को कुछ न कुछ मन रूपी बंदर को ना था नहीं तो हनुमान जी को नीचे देखना पड़ता है हनुमान जी जो आगेवान है जो गुरु है आपका मन अगर लगाम में नहीं है तो आपके जो आगेवान है उनको नीचे देखना पड़ता है तो अपने मन को लगाम में लाने के लिए अपने मन को संयम में लाने के लिए ये दुर्गा सप्त के द्वारा इस उपासना के द्वारा अपने चित्त की शुद्धि उपलब्ध की जाती है तो शैव उपासक शिव जी की उपासना करके अपने चित्त को एकाग्र करते हैं वैष्णव भगवान विष्णु की आराधना उपासना, उपासना करके अपने चित्त को एकाग्र करते हैं शास्त्र शक्ति की उपासना काली की उपासना करके अपने चित्त को शांत करते हैं और मदद लेते हैं सौर्य तो भगवान सूर्य की उपासना करके अपने चित्र को ऐसा करते हैं गणपत्य गणपति दादा मोर्या करके गणपति जी की आराधना उपासना करके अपने चित्र को प्रसन्न और शांत करते हैं चित्त प्रसन्न और शांत होता तो आत्मज्ञान के वचन असर करते हैं और आत्मज्ञान के जब वचन असर करते हैं तो अर्जुन का अनुभव ये तुम्हारा अनुभव हो जाता है कि नष्टो मोह स्मृति लब्धवा तब तो प्रसादात मयाचित संदेह परिषे वचनं सवा आदमी तब तक, तक स्थिर नहीं होता जब तक उसका संदेह दूर नहीं होता संदेह तब तक, तक, तक दूर नहीं होता जब तक तब तत्व ज्ञान नहीं मिलता तब तो ज्ञान तब तक, तक नहीं हजम होता है जब तक आदमी में एकाग्रता या संयम या साधन नहीं आता तो ये ब्रह्म विद्या समय पाकर परिपक्व होती है अगैर व्यक्ति के हृदय में तब ज्ञान प्रतिष्ठित नहीं होता समय पाकर प्रतिष्ठित होता है तो अभ्यास जैसे तेल तैयार आदर सहित एक बर्तन का तेल दूसरे बर्तन में डाला जाता है तो आदर सहित तेल धारत ऐसे ही ब्रह्म विद्या का अभ्यास किया जाए तो जीव जन्म मरण के दुखों से पार होकर परम शांति को पा है वह ऐसी शांति है ऐसा सुख है ऐसी उपलब्धि है कि जिसकी बराबरी जिसकी गरिमा या महिमा किसी के साथ तुलना नहीं की जाती जैसे पृथ्वी का भार और किस भार से तुलना हो जैसे सूर्य का का प्रकाश और से प्रकाश से का और और तो कौन से से तुलना जाए, ऐसे आत्मा प्रभाव कोई ऐसी वस्तु नहीं जो आत्मा का प्रभाव की बयान किया जाए ये तो गंगा गोर खाए ऐसा होता है आप जब तक मोद नहीं हुआ है तब तक, तक कोई भी अवस्था आ जाए लेकिन आपने पूरा निश्चिंत नहीं होता अपने का बोध हो जाए पता चल जाए उसको साक्षात्कार बोलते हैं। और ये साक्षात्कार किसी और का नहीं अपने आप का, इसलिए उसको आत्म साक्षात्कार बोलते हैं। और आत्म साक्षात्कार जब तक नहीं हो तब तक चाहे तैतीस करोड़ काोड़ करो, श्री कृष्ण तैतीस करोड़ देवताओं के बीच रहे आगे फिर भी उसको पूर्ण शांति नहीं मिलती कभी कोई देव उठ जाए तो क्योंकि भेद बना रहता है द्वितीय जब तक दूसरा देखेगा तब तक भय रहेगा और हम लोगों को आसक्ति होती है जगत के, बाहर के जगत के। इसलिए कई लोग सोचते हैं कि मैं मर जाऊं फिर जन्म जन्म भगवान के लिए भक्ति करता रहू तेरे दर्शन करता रहूं, तो ये देखने की आसक्ति जो है वो जन्म जन्म लेने के लिए तैयार कर देती साक्षात्कार का मतलब है दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि नाम और रूप रूप और रंग जहा पहुंचता नहीं रूप और रंग जाने ऐसे प्रबंध में विश्रांति जैसे पाया है और जित जी मुक्त नानक जी बोलते है रूप न रंग न रेखा थका छु प्रभु प्रे गुणा भिन्न रूप भी नहीं